अथर्ववेदिया दिया के उपनिषद इसमें हम लोग द्वितीय प्रकरण का एकादश श्लोक देख रहे थे उभयोरअपैथ्यम भेदान स्थान यदि एतान बुद्यते भेदा कौ वे तेषा विकल्प यदि उभर भेदा वैतथ्यम स्वप्न जागृत दोनों स्थान पर अगर ये सारे पदार्थ मिथ्या है तो फिर ये प्रमाता इसको जानता कौन है क्योंकि प्रमाता भी तो मिथ्या हो गया और ये पदार्थों को बनाता कौन है क्योंकि ईश्वर भी ये तो सारे पदार्थ था मिथ्या कहते हैं तो फिर ये पदार्थों को बनाता कौन है और इसको जानता कौन है अर्थात प्रमाता और निर्माता कर्ता ये दोनों के लिए आक्षेप है टीका में यो अध्यात्म प्रमाता यश अधिदेव कर्ता ईश्वर तौ उभ अभी मिथ्या इत अंगीकारात प्रमात्रेर असत्व आशंक्य आह यो प्रमाता। क्योंकि ये जो पदार्थों को जानने वाला ये प्रमाता है ये अध्यात्म। अध्यात्म अध्यात्म प्रमाता कर्ता ईश्वर ये जगत को जो बनाने वाला वो अधिदैव, वो करता है कर्ता करता है, जगत का कर्ता पदार्थों का करता ईश्वर तौ उभ अभी ये दोनों ही मिथ्या इतिए अंगीकारात् ऐसे मतलब पूर्व पक्ष कह रहे हैं ये आप कहते हैं ये सब मिथ्या है अंगीकारात शिवकारात् प्रमात्रादेर असत्वम फिर प्रमात्रा प्रमात्री आदि कहने से ईश्वर करता ये सब मिथ्या हो गया इति असंख्य ये पूर्व पक्ष का मानना है कि ये जो पदार्थ दिखते हैं जागृत पदार्थ उसका प्रमाता हो गया ये जीव और करता हो गया ईश्वर और जो रजू सर्प वहा मतलब जो देखा वही बनाया वास्तविक तो तो वहां भी जो देखा वो बनाया नहीं क्योंकि वहा भी बनाने वाला अंतकरण में जो संस्कार है वो बना दिया और उसको अनुभव करने वाला साक्षी वो तो प्रमाता तो नहीं देखता है उसको तो, किन्तु हम लो तो लोग साधारण तो लोक व्यवहार में मान लेते हैं रजू सर्प इसको तो हमने देखा और ये हमारा बुद्धि से ही बन गया वो तो मान लेते हैं किन्तु जो जागृत पदार्थ है वो तो देखने वाला प्रमाता है और बनाने वाला ईश्वर है ये दोनों तो अलग अलग हैं उस प्रकार के अर्थात तो ये जागृत पदार्थ तभी तो तो मिथ्या हो जाएगा रजु सर्प जैसा जब देखने वाला आप मानते हैं और बनाने वाला भी आप हो जाएंगे जैसे रजू सर्प देखने वाला भी कहते हैं मैंने देखा और बनाया को हमारे बुद्धि का संस्कार से बन गया थोड़ा विचार करने से कहते हैं तो बनाने वाला देखने वाला एक जैसा वहाँ मान लेते हैं थोड़ा बहुत ऐसे यहाँ भी अर्थात जब आप मानेंगे कि हमारा बुद्धि चलने से ही जगत की सत्ता तब तो ये भी प्रतिभासी हो जाएगा तो बुद्धि नहीं चलता है तो ये जगत नहीं है इसको बार बार संस्कार बनाना पड़ेगा इसमें कोई शॉर्टकट नहीं है बार बार आपको कहना पड़ेगा तभी जाकर के प्रयोजनों हटाना तो पहली बात है प्रयोजन हटने के बाद भी ये इतना जल्दी मिथ्या नहीं हो जाएगा जो गंगा जी में राफ्ट जा रहे हैं इसमें हमको कोई प्रयोजन नहीं है जो आकाश नीला दिख रहा है जो पहाड़ में आग लगी हुई है इसमें हमको कोई प्रयोजन नहीं है फिर भी वो मिथ्या ऐसे निश्चय तुरंत हो जाता है क्या नहीं होता है तो प्रयोजन पहले हटना है आगे जाकर के फिर मिथ्या तो बुद्धि ये दृढ़ होगा तो होने से ही जा करके ये ब्रह्मा कार्य का निष्ठा होगा ये सब मतलब सीढ़ी देख करके जान करके चलना है अभी पूर्व पक्ष कह रहा है कि अगर प्रमाता और ईश्वर ये सब अगर मिथ्या हो जाएंगे तब तो भाष्य है न छेद तो अगर इसका आलम्बन को आप सत्य नहीं मानेंगे अर्थात करता प्रमाता इत्यादि को सत्य नहीं मानेंगे सब मिथ्या मानेंगे न छेद निरात्मवाद इष्ट फिर आपका मत में तो निरात्मवाद हो जाएगा अर्थात तो कोई फिर रहा ही नहीं जानने वाला बनाने वाला कोई कुछ नहीं रही तो फिर शून्यवाद हो गया निरात्मवाद है शून्यवाद है मैं यदि प्रमाता कर्ता वा ये जो पूर्व पक्ष कहा उसी को स्पष्ट करते हैं यदि प्रमाता कर्ता वा न ईष्यते तरी नैरात्म इष्टम एवं आपद्य प्रमाता भी जानने वाला भी कोई नहीं है और बनाने वाला भी कोई नहीं है इस प्रकार की अगर है तो नैरात्म्यम इष्टम एव फिर आपने नैरात्म्य अर्थात तो शून्यवाद को मान ही लिया आप सिद्धांत तो कह दिया कि इष्टापति पूर्व कहते है न च तदुम शक्यत तो उसका आप मतलब इच्छा नहीं कर पाएंगे नैरात्म्यवाद हो ऐसा आप नहीं कर पाएंगे आत्मनिराकरण से दुष्कर दुष्कर्वाद निराकर आत्मत्वाद इत्य रूपक्ष वेदांती पढ़ता है ना वो कहता है कि आत्मा का निराकरण दुष्कर है दुष्कर में क्या सूत्र लगा कृथरा आत्मा का निराकरण करना दुष्कर है क्यों जो निराकरण करेगा उसी का ही तो आत्मा है ना तो इसलिए कहेगा कि मैं नहीं हूँ ये तो ऋण परिशोध का विषय में घट सकता है इतना ऋण मांगने जो दिया है वो मांगने के लिए आया तो ये व्यक्ति कह दिया पुत्र को उसको कह दो कि पिताजी घर में नहीं है उसने जाकर के बता दिया पिताजी बोले पिताजी घर में नहीं तो इसी प्रकार की मैं नहीं हूं निराकरण करने का अर्थ है कि आत्मा का निराकरण नहीं कर सकता क्योंकि वो स्वयं है वो ही निराकरण कैसा करेगा तो पूर्व पक्षी अभी ये शंका लाया अर्थात तो अगर आप सब मिथ्या कहेंगे तो शून्यवाद ही हो जाएगा किंतु ये संभव नहीं है आत्मा तो रहेगा इसलिए सब मिथ्या नहीं होगा चाहिए एकादश श्लोक उच्चारण करिए तो अभी सिद्धांति को उत्तर देना है सिद्धांति कहता है आगे टीका में कर्त कार्य आदि व्यवस्था अनुपत्ति परिहरती कर्त कर्ता कार्य इत्यादि का व्यवस्था नहीं बन पाएगा पूर्व पक्ष कहा था सर्व मिथ्या होने से सिद्धांति ये अनुपत्ति का परिहार कर रहा है अर्थात पति जो पूर्व पक्ष कहा था अर्थात ये नहीं बन पाएगा सर्व मिथ्या नहीं हो पाएगा सर्व मिथ्या होगा तो प्रमाता कर्ता इत्यादि नहीं रहेंगे इसलिए प्रमाता कर्ता इनका अन्यथा अनुपत्या सर्व मिथ्यात् को स्वीकार नहीं किया जाएगा पूर्व कहा था सिद्धांति इसका परिहार करता है कल्पय त्यात्मनात्मान महात्मा देव सोमा सब बुध्य निश्चय आत्मा, आत्मा, देवा आत्मा सो मय आत्मना बुध्य निश्चय आत्मा देवह आत्मना इति तो निश्चयः आत्मा देव, देव, दिवतना तो दें दिव धातु से पचादी कर देंगे तो करता अर्थ में अर्थात प्रकाशमान है स्वयं प्रकाश है आत्मा देव सो मायया, सो मायया, अर्थात और कुछ बाहर से और शक्ति आवश्यक नहीं है कुलाल जब बनाएगा घटा बनाएगा तो कुलल मिट्टी को लाएगा तो यहाँ कहते हैं कि और कुछ दूसरा पदार्थ की आवश्यकता नहीं सो माया कुलाल अपना शरीर से निकाल करके नहीं बना देता है तो यहाँ कहते हैं सो माया आत्मना आत्मान कल्पयति आत्मना अर्थात माया के द्वारा स्वयं को ही कल्पना कर लेता है आत्मना आत्मानम, आत्मानम अर्थात जो आत्म तो वहाँ वाक्य है कि शो अका तो बहु श्याम प्रजा ये उसने कामना किया कि मैं बहुत हो जाऊं बहुत हो जाऊं कह करके बहुत सारे बना दिया शरीर में किंतु तो ये तो सब जड़ा रहे फिर आगे तत्सृष्टवा तो तदेव अनुप्रावेश वो ब्रह्म ने सृष्टि करके वही ब्रह्मा उसमें सब प्रवेश कर गया प्रवेश करके सब जीव हो गया तो कौन प्रवेश किया कहीं जो सृष्टि किया जो सृष्टि किया वही प्रवेश किया है क्योंकि तत्सृष्टि तदेव अनुप्रविशत दोनों में वहां अर्थात एक कर्तिक है जिसने सृष्टि किया वही प्रवेश किया अर्थात जो ब्रह्म है वही जीव है यहाँ कहते हैं कि आत्मना आत्मान कल्पयति आत्मान अर्थात आत्मा भेदान ये जो सो घटपट नदी पर्वत है इत्यादि आत्मना कल्पयति अर्थात स्वयं ही कल्पना कर लिया आत्मना आत्मना अर्थात स्व माया वही अर्थ हो गया कल्पयती कृपु हाथ का यही अर्थ है यहाँ कल्पयति का सामर्थ्य है तभी तो कल्पना किया तो, सामर्थ्य सामर्थ्य अर्थात तो वही अर्थ तो में कल्पना करने का सामर्थ्य है? स्व माया आत्मना स्व माया से आत्मना स्व माया अर्थात एक को अनेक कैसे कर देगा इसलिए कहते हैं कि स्व माया आत्मना आत्मान कल्पयति। अर्थात क्यों ही बाहर सहायक के बिना स्वयं ही अपने आप को अनेक प्रकार रूप से कल्पना कर लेता है कैसे करता है कहते सो मायया आत्मना और स्व माय समिकरण नहीं है आत्मना कल्पयती अर्थात स्व शरीर कल्पयती इस प्रकार के आत्मना कहने का अर्थ है कि बाह्य सहायक बिना आत्मान कल्पयति अर्थात जो अन्य पदार्थों सब दिखते हैं वो सबको कल्पना करता है तो बाहर सहाय के बिना कहते हैं किंतु सो मायाया माया को तो किंतु साथ में मिलता है इसको लेकर के माया की करने माया? माया, माया भी कल्पित है किंतु माया को ये स्वयं कल्पना नहीं कर रहा है क्योंकि माया अनादि है नादि होने से उसका कल्पना नहीं होता है बाकी जितने हैं, माया को छोड़कर के बाकी सब का कल्पना करता है हाँ तो इसलिए जगत का कल्पना करेगा माया का कल्पना नहीं करता अनादि पदार्थ है ना उसको फिर कल्पना कैसे करेगा होता तो है इस <laughs> तो फिर अगर इसका माया का कल्पना नहीं करता है तो फिर ये, ये, जाएगा कैसे कहेंगे उसके लिए अर्थात तो जाने के लिए तो अधिष्ठान का ज्ञान होने से ये रहेगा नहीं तो ये अनादि पदार्थ होने से इसका कल्पना नहीं कर किया जाता है वो ही। कवसे है ही कब से है कहते अनादि काल से है बाकी सब को कल्पना कर लेता है न जगत कहां अनादि माना जाएगा जगत प्रवाह रूपेण अनादि ना कह सकते हैं कि प्रत्येक सृष्टि तो यहाँ जो कहते हैं कि कल्पयती अर्थात सृष्टि का आरंभ है, प्रवाह रूप नहीं माया प्रवाह रूप से अनादि नहीं है माया स्वरूप तो अनादि है ब्रह्म और माया ये दोनों स्वरूप तो अनादि है बाकी सब प्रवाह रूपेण ना, ना प्रवाह रूपेण अर्थात जगत ऐसे तो वेदांत में छह अनादि मानते हैं ये जीव ईश्व विशुद्धा चित तथा जीवे सयोर भिधा अविद्या तच्चितर योग षडअस्माकम अनादयः इच्छेतो तो अना जीव ईश विशुद्ध चैतन्य ब्रह्म और जीव ईश विशुद्ध चित तथा जीवे सही और जीव और ईश्वर का भेद ये उसमें आप लोगों के है वो जो दिया है उसमें है छुट्टी में कभी कभी उसको पढ़ेंगे कल होम भेज दिया था आपको उसमें छुट्टी में कभी कभी उसको पढ़ेंगे ताकि संस्कार धीरे धीरे बनेगा एक ही बार रखने से नहीं हो जाता है हम लोग तो इसमें दस साल से रट रहे हैं फिर भी कभी कभी मनो फिर एक बार देख लेते हैं तो याद हो जाने के बाद फिर भूल जाते हैं फिर कभी छुट्टी में फिर देख लिया तो इस प्रकार के होते होते याद रहता है जीव ईश्वर विशुद्धा सिद्ध तथा जीवे सोर विधा जीव और का भेद विधा सिद्ध विधाद्यो अंग स्त्रिया तीन अधिकरण में आगे टाप हो जाता है विदा करता भेद और अविद्या सात चितर योग अविद्या और अविद्या और चैतन्य का जो योग तो ये छादि होते हैं तो ये देव परमात्मा आत्मा वही देव है सोमायया आत्मना कल्पयति सारे भेदों को और कौन इसको जानता है कि हैं स एव बुद्ध्य भेदान वो ही परमात्मा ही ये सारे पदार्थ को जानते हैं परमाता बन करके वो ही परम पर बनता है अर्थात वही परमात्मा ही तत्सृष्ट तो तदेव तो अनुप्राविष्ट कहा गया अनेन ये तैतरे तो में और छांदो में भी सृष्टि प्रकरण आये है वहाँ कह दिया गया कि तथ्य जो ऐक्शत स्व काम यथा गया तथे जो अक्षत कहा गया आगे कहते हैं अनैन जीवेन आत्मना अनुप्रविश्य नाम रूपे व्याकरवाणी कने न जीवे न आत्मना अनुप्रवेश कौन अनुप्रवेश कहते हैं वही जो सृष्टा है जीवे न आत्मा न कहते हैं चिदाभाष रूप से तो ये बुद्धि में प्रवेश कर जाता है अच्छा भाष रूप से बुद्धि में प्रवेश करके आगे नाम रूप का व्याकरण करता है बुद्धि में चिदाभाष आने के बाद ही जगत की सृष्टि अब सुसुक्ति से बाहर आए पहले बुद्धि आएगा तो बुद्धि चिदावास विशिष्ट जैसे बुद्धि बनने लग गया हो जाएगा आगे जगत का सृष्टि करेंगे प्रतिदिन सृष्टि करते हैं तो ये प्रतिदिन सृष्टि करते नहीं और थोड़ा विचार करने से ये जो एक सांस और दूसरा सांस का बीच में अंतराल आता है वहां भी मनोबंध हो गया तो फिर आगे सृष्टि करता है तो प्रतिक क्षण सृष्टि करता है इसलिए कहेंगे कि इसको बौद्ध लोग कहेंगे ये सब क्षण करें तो इसे प्रती क्षण सृष्टि हो रहा है संस्कार संस्कार रज्जु में सभी लोग सर्प देख लेंगे क्या कोई सर्प कोई माला कोई जलधारा भूछिद्र दंड इत्यादि देखेंगे क्यों कहते हैं संस्कार सृष्टि भी उसी प्रकार करेगा ना जिस प्रकार संस्कार है तो जिस प्रकार संस्कार है उसी प्रकार संस्कार सृष्टि करता है जैसे किसी से सुना कि ये व्यक्ति तो बहुत अच्छा व्यक्ति है सद व्यक्ति है अभी आगे जब उसको देखेगा उसका अंतकरण कैसा सृष्टि करेगा ये अच्छा व्यक्ति है एक दिन किंतु वो देख लिया कोई दुष्कर्म करता हुआ अभी उसका आगे अंतकरण कैसा सृष्टि करेगा ये व्यक्ति तो सप नहीं है करेगा तभी सृष्टि करने वाला कौन हो गया ये सृष्टि किया तो इसको पंचदेशी कार जैसे कहते ये थोड़ा जीव सृष्टि हो गया ना जो ईश्वर सृष्टि किंतु उसको ये नहीं करता ये व्यावहारिक पदार्थ का भी सृष्टा आप होंगे जब आप अपने को ईश्वर मानेंगे अर्थात तो तो एक जीववाद है जो कि वेदांत का अंतिम एक जीववादों को स्वीकार करना ही पड़ेगा ब्रह्म ज्ञान होने से पहले आ नहीं तो जगत का लय कैसे होगा मैं ही ईश्वर हूं ये जब निश्चय नहीं होगा जगत का लय नहीं होगा किस प्रकार की वो सृष्टि करेगा तो कहेगा जिस प्रकार की संस्कार है तो संस्कार के अनुसार सृष्टि करेगा जैसे जीव सृष्टि में संस्कार ऐसे ईश्वर सृष्टि में भी संस्कार इसको कहा जाता ना माया में क्षोभण होगा ये क्षोभण क्या है कहेंगे वो जो माया में जो संस्कार पड़ा है तद अनुरूप वहां ये वृत्ति बनेगी अविद्या मायावृत्ति प्रमातावृत्ति नहीं और अविद्यावृत्ति अविद्यावृत्ति क्या है ना वही संस्कार एक तो ये, ये स्थूल प्रपंच भी ईश्वर का मानसिक सृष्टि जब आप ईश्वर बन जाएंगे तब तो ये आपका मानसिक सृष्टि एवं ईश्वर कब बन जाएंगे क्योंकि तो अभी आप मानने लगे ये सब केवल मेरा बुद्धि चलने से सृष्टि होता है तो वो सिर्फ नहीं क्यों ईश्वर ईश्वर ही तो वही है ना देव जो कहा जाता है ईश्वर ईश्वर सो माया ईश्वर का माया है वो ब्रह्म माया जब हो जाएंगे उसी को ईश्वर कहेंगे ना तो ईश्वर सो माया सो माया कहने का अर्थ जैसे जीव माया का अधीन हो जाता है ईश्वर माया का अधिपति है इसलिए कहा जाता है कि सो माया बनाने वाला ईश्वर है शुद्ध ब्रह्म नहीं ईश्वर है तो वो जो देव है शुद्ध है वो माया के साथ होकर के ईश्वर हो करके आगे बना देता है बुद्धि कहते हैं वही प्रमाता बन करके वही ईश्वर अंतर्यामी रूप प्रमाता बन करके वही जानता है ऐसे कौन कहता है वेदांत तो निश्चय अर्थात तो वेदांत तो का वेदांत तो विद जो है वो लोग कहते हैं नेह ना नास्ते किंचन यहाँ वास्तविक कोई पदार्थ है नहीं केवल ब्रह्म ही है बाकी सब कल्पित मात्र टीका में कर्णतरम व्यवच्छि व्यवच्छिन्नति अन्य करण नहीं है इसको कह दिया आत्मना अर्थात ये अन्य कारण के बिना स्वयं ही बना दिया आगे कर्मांतरम ब्यावर्त तो ये, ये जो कुलाल होता है ये घटा बनाने के लिए अन्य कारण दंड चक्र इत्यादि का व्यवहार करेगा यहाँ किंतु वो नहीं है आत्मना आगे कहेंगे की क्या से कर्णांतरम एवं कहाँ है ना, ना वो वहाँ तक आया नहीं ना अभी तक तो कर्णांतरम वो तो बुद्धिये अभी तक तो बनाने का बात चल रहा है तो कर्णांतरम व्यवच्छी अर्थात तो अन्य कोई करण नहीं है आत्माना और कुलाला घट बनाने के लिए दंड चक्र ये ये सब कर्ण तो लेता है और मिट्टी रूप कर्मो को भी लेता है किन्तु यहाँ कहते हैं कर्मांतरम व्यावर्त तो अन्य कर्म भी नहीं है आत्मान अर्थात स्वयं अपने आप को ही नाना रूप कर देता है कुलाल पिंड को घट बनाता है यहाँ किंतु तो आत्मान अपने आप को ही बहुश्याम कहता है बहुश्याम मैं नाना हो जाऊ प्रजा मैं ही जन्म हो जाऊ कहते हैं आत्मान स्वयं को ही नाना भेद रूप से कर देता है कर्तरम निवारयति अन्य कोई करता नहीं आत्मा देव इस्लोक का व्याख्यान चला है कर्त अन्य अन्य कर्ता कर्त तो कोई अन्य कर्ता भी नहीं है आत्मा स्वयं देव ही वो करता है तस्य दुतकांतरम अपेक्षा प्रतिक्षिपति कुलाला जब घट बनाएगा तब तो दंड चक्र ये मिट्टी सब होने पर भी उसको प्रकाश की आवश्यकता है में बना देगा प्रकाश की आवश्यकता यहां इस प्रकार कहते हैं तस्य द्योतकांतरम ये जो जगत को बनाने वाला उसका और कोई प्रकाशक अंतर आवश्यक नहीं है नंबर टिप्पणी घट का प्रकाश अपेक्षा शंकोत्थानम ये शंका का क्यों उत्थान हुआ कि कुलाल घट बनाने के लिए प्रकाश की आवश्यकता होती है तो इसी प्रकार की परमात्मा जगत को बनाएगा तो उसको भी कोई प्रकाश चाहिए कहते हैं कुछ नहीं चाहिए तो और स एव बुद्धिये भेदा अच्छा आगे टीका में विवर्तवादम द्योत यहाँ ये परिणाम नहीं है विवर्तवादा परिणाम वादक मिट्टी घट बन जाना तो ये परिणाम वादक जाएगा फिर आगे आप घटो को चूर चूर कर देंगे फिर मिट्टी हो गया संख्य लोग कहेंगे जगत भी प्रधान रूप से है प्रलय अवस्था में फिर जगत खुल गया बन गया तो फिर बंद हो गया तो इसी प्रकार के वो कहेंगे और वेदांती कहेंगे विवर्तवाद रज्जु में सर्प दिखना मिट्टी घटा बन जाना और रज्जु में सर्प दिखना ये दोनों एक ही नहीं है मिट्टी जो घटा बन गया वो घटो को निराकरण मतलब हटा करके मिट्टी करने के लिए खाली मिट्टी का ज्ञान हो जाने से वो घटो हट जाएगा क्या मिट्टी का ज्ञान हो गया घटो हट जाएगा ना घटो को मिट्टी पिंडो बनाने के लिए फिर आपको क्रिया करना पड़ेगा तो परिणामवाद में वो आवश्यक है कि तो रज्जु में, में सर्प विवर्त है रजू का ज्ञान मात्र से ही सर्प का निराकरण हो गया ये विवर्तवाद ज्ञान मात्र से मुख्य कोई क्रिया की आवश्यकता नहीं है ना कारण का ज्ञान से कार्य का बाध हो जाएगा रज्जु का ज्ञान हो जाने से कारण उधिष्टान। उधिष्टान का अधिष्ठान अधिष्ठान का ज्ञान से जो अध्यस्त का बाध होगा और जो परिणाम हुआ है परिणाम का बाद नहीं होगा परिणाम का खाली निवृत्ति हो जाएगा घट रूप का परिणाम का दंड प्रहार में निवृत्ति होकर के मिट्टी रूप बन जाएगा उसका बाध नहीं होगा बाद और निवृत्ति दो अलग अलग कहते हैं नास दो प्रकार के विविधों तो एक तो हो गया बाध कारण न सह कार्य का नाश इसको कहेंगे बाध और कार्य का कारण में नाश इसको कहेंगे निवृत्ति वेदांत परिभाषा में आया था दिविद्धान। तो नाश द्विविधो था क्वचित कार्य कारणे कारण लय और क्वचित कारणे न सह कार्य से लय इस प्रकार तो विवर्त में कारण के साथ कार्य का लय हो जाएगा और परिणाम बाद में कार्य कारण में लय हो जाएगा कारण रहेगा सो द्योतो मोक में कहा सो माया माया से बनाता है कोई और अन्य कारणों का कुछ और कर्म इत्यादि नहीं है कारण इत्यादि नहीं है ये महिमना एक श्लोक था ना किमी हम काम कि कि उपादान श्रीजती प्रभु तो कहा गया तो अर्थात आक्षेप करने वाले इस प्रकार आक्षेप करते हैं वहां पुष्प कहते हैं तो ये आक्षेप करने वाला इस प्रकार कहते हैं अंतिम में कहते हैं ये हतिय जड़ बुद्धि इस प्रकार के कहते हैं उनको पता नहीं है विवर्तवाद इसलिए कहते हैं ईश्वर ने कैसा इसे बना देगा कहाँ खड़ा होकर के ईश्वर बनाएगा तो ये तो गाली वाला बात हो गया ना पृथ्वी का बाहर में हमको खड़ा होने के लिए स्थान दे दो तो हम एक दंड लेकर के पृथ्वी को बॉल जैसा पलटी कर देगा <laughs> तो इसी प्रकार के उनका कथन है ये ईश्वर कहाँ रह करके जगत को बनाएगा इस प्रकार के तो पुष्प दंताचार्य कहते हैं ये हतधीय जड़ बुद्धि वाले कार्य कार्य का भी वर्तमान ये वहां कारण कौन है अविद्या कार्य हो गया जो पद दिखने वाला अध्यस्थ कार्य कारण ये दोनों ही लय हो जाएंगे ये लय हो जाएंगे अर्थात ये वास्तविक कुछ था नहीं केवल कल्पित था इसलिए अधिष्ठान मात्र रह जाएगा अधिष्ठान अधिष्ठाना वशेषो ही नाश कल्पित वस्तु न इस प्रकार कहते हैं अधिष्ठान कल्पित तो वस्तु का नाश कहाँ जाएगा अधिष्ठान अधिष्ठानावशेषो ही नाश कल्पित वस्तु अधिष्ठान में लय हो जाएगा उसको परिणाम हम लोग ये में कह देते हैं किंतु तो वो परिणाम सांख्यो वालों का परिणाम नहीं है क्योंकि दुग्ध जो दधी हो गया वो दधी फिर पुनः दुग्ध रूप में आ सकता है नहीं आ सकता है इसलिए ये जो यहां परिणाम कहेंगे इस प्रकार के देंगे गटोमिटी वाला चीज देंगे वो परिणाम कहते हैं वो परिणाम हो गया परिणाम अर्थात तात्विक अन्यथा भाव उसको कहते हैं इस अन्यथा भाव परिणाम उदीरित और अतात्विक भाव विवरत उदीरित इस प्रकार कहते हैं वो तात्विक अन्यथा भाव अर्थात कभी आ नहीं पाना पूर्व अवस्था में आ ही नहीं पाना तो दधि कभी दुग्ध रूप से आ नहीं पाएगा वो सांख्य वाले जो परिणाम कहते हैं वो थोड़ा इस प्रकार की घटना कठिन होगा कारण okay. प्रकृति मूल प्रकृति कहते हैं शब्द व्यवहार करते हैं मूल प्रकृति तो कार्य कारण कारण कारण हो जाएगा कार्य केवल ये बात नहीं है निवृत्ति ये, ये परिणाम आधा कारण भी जब चला जाएगा उसके बाद कहेंगे कारण अर्थात अविद्या माया मूल प्रकृति विवर्तवाद में विवर्तवाद में तो अधिष्ठान चैतन्य और कारण है अविद्या माया जगत का कारण माया माया का परिणाम है जगत और ब्रह्म का विवर्त है जगत अगर हम जगत का निवृत्ति करेंगे सुसुप्ति में हो जाता है जगत की निवृत्ति कहा गया अविद्या में माया में और जगत का बाद हो गया कहा गया कहते ब्रह्म में ब्रह्म हो गया विवर्त तो उपाधाना और माया हो गया परिणामी उपाधाना माया का परिणाम होता है और जगत का विवर्त तो होता है इसलिए अधिष्ठान ब्रह्म का ज्ञान होने से जगत का बाद हो जाएगा कार्य हो गया जगत कारण साथ जाएगा कारण कौन है अविद्या माया तो उसके साथ नाश होगा और जो कारण के साथ नाश होगा तभी तो जाकर के हमेशा के लिए नाश होगा तो नहीं तो कारण अगर रहेगा तारा के तारा के तारा ये वेदांति लोग नहीं मानते ऐसे तो जहाँ वो समवाई कहते हैं वेदांति लोग वहाँ तादात्मिक संबंधन कहते हैं तादात्मिक संबंध में तो वही इस रूप से खाली दिखना मिट्टी घट रूप से दिखना रजु रजू अर्थात रजु, तो रजु अवच्छिन्न चैतन्य अविद्या का अधिष्ठान सर्वदा चैतन्य होगा क्योंकि जो रजू है वो भी तो स्वयं जड़ पदार्थ है इसलिए वेदांतिक लोग वहां रज्जु को ऐसे सामान्यतः कह देते हैं कि पूछने से कहेंगे रज्जु अवच्छिन्न चैतन्य उसमें अविद्या क्योंकि अविद्या जड़ में नहीं रहेगा अविद्या हमेशा चेतन में चैतन्य में ही अविद्या जड़ में अविद्या कोई आवश्यक नहीं है अविद्या का कार्य होता है आवरण करना जड़ तो स्वयं अप्रकाश रूप है तो होने से उसमें अविद्या स्वीकार नहीं किया जाता है इसलिए रज्जु अवच्छिन्न चैतन्य निष्ठ अविद्या का दो कार्य होता है अर्थाध्यास सर्प और ज्ञानाध्यास सर्प ज्ञान ये दोनों अविद्या का कार्य जो की चैतन्य निष्ठ ये चैतन्य क्या व्यापक चैतन्य करना ना रज्जु अवच्छिन्न चैतन्यदम अवच्छिन्न चैतन्य अवच्छिन्न चैतन्य है वो अच्छा आगे ठीक है पाठ पारसंशोधन करना है टीका मायय। में तृतीय पंक्ति में सर्वस्व मिथ्यात्केदान अनुरोधेन कर्तृत्वादी व्यवस्था सिद्ध्य भाव सिद्धांति उत्तर दे दिया पूर्वपक्षी सर्वस्व मिथ्यात् सब कुछ मिथ्या होने पर भी अर्थात प्रमाता कर्ता सब मिथ्या होने पर भी माया विकल्पित भेद अनुरोधे विकल्पित भेद जो सब अनुभव हो रहे हैं ये सब माया से, माया से ही हो रहे हैं माया विकल्पित भेद अनुरोधे न आदि व्यवस्था इति भाव ये आदि व्यवस्था ये सिद्ध हो जाएगा आदि कहने से प्रमात्रित्व ये सब माया से सिद्ध हो जाए माया विकल्पित विकल्पित पांच नौ टिप्पणी दे दिया विरचित भेद आगे टीका में प्रमात्री प्रमाणादी अनुपत्ति प्रत्याह पूर्व पक्षी कहता है कि की कुबुद्धिय भेदा ये प्रमाता कौन होगा सिद्धांती कहता है की प्रमात्री प्रमाण इत्यादि व्यवहार अनुपति आपने कहे थे सब मिथ्या होगा तो प्रमाता प्रमाण व्यवहार कैसे होगा अभी उसका प्रत्याह प्रत्याह अर्थात तो प्रातिकूल्यन आहो विरुद्धत्व आहो सिद्धांती उसका विरुद्ध कहता है निराकरण करता है प्रत्याह का अर्थ होता है निराकरोति। स एव श्लोक में कहा स एव बुद्धि होते वेदांत साक्षी ही सारे भेद को जानता है तो साक्षी प्रमाता बन करके जानता है कहता है मैं जानता हूं इस प्रकार इसी वेदांत तो निश्चय टीका एकस्मिनेव एव अद्वितीय वस्तुनि वस्तूनी काल्पनिकेद निबंधना सर्वा व्यवस्था एकस्मिनेव एक अद्वितीय वस्तुनि सब सामनाकरण है एक है अद्वितीय है प्रत्यात्मा है और वस्तु है। तो वस्तु अर्थ वशस्तुन करता में तुन प्रत्यय अर्थात जो सर्वत्र विद्यमान है उसी को वस्तु ब्रह्म और वही प्रत्येक प्रत्यक, प्रत्यक अर्थात तो प्रकाशते इति प्रकाशत प्रत्येक प्रातिकूल्यन अर्थात जिसके साथ मिल करके यह पता चलता है उसी का विरुद्ध धर्म वाला है ये प्रत्येगात्मा अहंकार के साथ मिलकर के पता चलता है मैं कहता है ये मैं कहने से मैं प्रत्येगात्मा है अहंकार है कहेंगे अज्ञान है तो अहंकार ज्ञानी है तो प्रत्येगात्मा तो ये दोनों जो मिलकर के चलते हैं ये अहंकार का जो धर्म होता है ये असत है और ये अहंकार जो है वो जड़ रूप है और वो दुख रूप है परिचय बुद्धि लाएगा में तो दुख रूप है असत है मिथ्या है जड़ रूप है और दुख रूप है तो इसका प्रातिकूल्य निरुद्ध है न आत्मा किस प्रकार की है कहते हैं सदरूप है और वो अहंकार जड़ रूप है कहते ये चिद रूप है और अहंकार दुख रूप है कहते हैं आनंद रूप है तो अहंकार का प्रातिकुल्य न अंशते अंशते प्रकाश रूप मतलब इस प्रकार भान होता है प्रत्येगात्मा प्रत्येक कहते हैं प्रत्येक जैसो आत्मा इति प्रत्येगात्मा तो एक है अद्वितीय है प्रत्येक है वस्तु है जो आत्मा है वही ब्रह्म है उसी में काल्पनिक भेद निबंधना व्यवस्था काल्पनिक भेद को लेकर के सारे व्यवस्था हो जाएगा इतिय प्रमाणम आह प्रमाण देते हैं तो क्या प्रमाण है श्लोक में कहा इति वेदांत निश्चय वेदांतियों को इस प्रकार निश्चय है वेदांत में इस प्रकार के कहा गया टीका में यथा घट घो, स्रष्टा कु अधिष्ठाता मृदो अधिष्ठाता मृदो भिन्न पद है अलग अलग पद होना चाहिए अधिष्ठाता अधिष्ठाता अधिष्ठाता अधिष्ठाता मृदो अन्यो अन्यो अन्यो न तथा इह अन्यो यह भी चाहिए ततो अन्यो अस्ति इत्याह जो घट्ट का सृष्टा है कुलाल वो अधिष्ठाता अधिष्ठाता छह नंबर टिप्पणी दे दिया निमित्त कारण तो कुल ये घटका निमित्त कारण है और वो मृदो अन्य मृदो अन्य मृदो पंचमी मिट्टी से अन्य है कुलाला कुलाल तो, तो दृष्ट देखा गया न तथा तो यह जगत बनाने में परमात्मा इस प्रकार की नहीं अन्य अधिष्ठाता अस्थि इस प्रकार की नहीं है अर्थात जो मिट्टी है उसे कुलाल भिन्न है इसी प्रकार की जो बनने वाला पदार्थ है उसे ये कोई भिन्न है कहता नहीं है स्वयं ही अपने उसी प्रकार के हो जाता है रज्जू ही सर्प बन जाता है रज्जु चाहता है कि मैं सर्प रूप से बन जाऊं इसी प्रकार के हो गया तो स्वयं तो, नहीं जैसे कहीं अन्यत्र दृष्टांत देते हैं वो अभी व्यक्ति हाथ सीधा नीचे करके खड़ा था मतलब जानो पर्यंत ये लंबा हुआ था हाथ ऐसे सीधा था अभी वो क्या क्या हाथ अभी फैला दिया दोनों हाथ अभी समांतर समांतराल कर दिया अभी वो वही व्यक्ति है किंतु तो अभी अलग हो गया ना तो पहले हाथ नीचे करके खड़ा था अभी हाथ को लंबा कर दिया दोनों साइड लंबा कर दिया सर्प कुंडली होकर के था अभी लंबा होकर के चलने रहा तो कहता है कि बहुश्याम अभी कहता है कि लंबो भविष्यामी सर्प इस प्रकार चिंतन किया पहले वो बर्तूलाकार था अभी वो का, लंबा लंबा आकार हो गया तो सर्प इस प्रकार चिंतन किया कि बर्तूलाकार भविष्यामी अभी प्रलय कर दूंगा अभी लंबा आकार भविष्यामी तो लंबा हो जाऊंगा जैसे सर्प किया इसी प्रकार की यहां भी तो में क्या है जैसे एक व्यक्ति अभी ये नाना सब अर्थात इसलिए दृष्टांत स्वप्न ही ठीक है स्वप्न में अनेक बनाया बहु श्याम और सभी में फिर तादात में कर गया अभी एक में तो मैं बाकी नौ में युष्मत वो जो नौ युष्मत है वो सब को जो एक में अस्मत बाकी नौ में युष्मत वो जो नौ युष्मत है उनको जड़ मानता है क्या चेतन मानता है ना तो जो मानता है कहते हैं कि इसी प्रकार यहां भी आप जबरदस्त चिंता करना कि ये शरीर को मैं मानता हूं बाकी सबको वो मानता हूं किन्तु वास्तविक कि मैं भी उन्हीं में हूं इस प्रकार की ये कब होगा जब ये शरीर मैं हूं इसका तादात में थोड़ा शिथिल हो जो अपना घर में बहुत ज्यादा तादाद में रखेगा वो गांव का थोड़ा सेवा कर पाएगा नहीं कर पाएगा इसी प्रकार के शरीर में बहुत ज्यादा तादात्म्य है तो उसको मैं सर्वत्र हूँ ये विद्यमान ये ज्ञान कहाँ होगा ये सब छोड़ना है धीरे धीरे यही साधन चतुष्ट है तथा तो यह अन्यो अधिष्ठाता न अस्थि यहाँ अन्य कोई नहीं है अर्थात तो वही परमात्मा ही ये नाना रूप ये बन गया तो कैसे तो प्रति हाँ। निमित्त कारण तो है निमित्त कारण है ना वो सम्वाई असमवाई मतलब जैसा कहते हैं ऐसा ही नहीं वैदांति असमवाई नहीं मानते हैं एक उपादन है कि निमित्त कारण कुलाल हो गया निमित्त कारण और मिट्टी हो गया ये उपादान कारण इसी प्रकार की यहाँ कोई दूसरा निमित्त कारण नहीं है ये स्वयं है स्वयं तो इस प्रकार हो गया अच्छा कहीं कहा जाएगा कि उपादान कारण माया है निमित्त तो कारण ईश्वर है यहाँ इस प्रकार के ले, ले। तो अगर ब्रह्म ले लेंगे कहते एक ही है वो क्योंकि माया तो वहाँ कल्पित तो पदार्थ है वो नहीं है इसलिए निमित्त तो उपादान अभिन्न निमित्त तो उपादान कारण वो एक ही है वो क्यों कहते हैं माया जो है वो इससे कोई भिन्न पदार्थ नहीं है उसकी अलग सत्ता नहीं है ये तो हम ऐसे मान लेते हैं थोड़ा विचार करने के लिए कहते हैं वास्तविक वो अलग नहीं है जैसे कहेगा एक आदमी कि ये मेरा दक्षिण हस्त है ये मेरा बामो हस्त है तो ये दक्षिण हस्त हमारा निमित्त तो कारण हो जाएगा और बामो हस्त हमारा उपादान कारण हो जाएगा क्या कहते हैं इस हस्त में उस हस्त को थोड़ा कहते ना दर्द हो गया थोड़ा मोड़ दे उसको तो जिस प्रकार की इसी प्रकार की है अर्थात तो ये भिन्न कुछ नहीं है ये सब दृष्टांत लेकर विचार कर सकते हैं स्वय तो भाष्य में स्वयं सो सोमायोम आत्मा आत्मा देवो आत्मनि एव वक्ष्यमाण भेदाकार कल्पयति रज्ज्वाद सर्पादी यही वेदांति उदाहरण हो गया स्वयं अर्थात तो कोई अन्य अर्था, नहीं है यहाँ कुलाल जैसा कोई भिन्न नहीं है सो स्वाय अर्थात बाहर से कोई और कारण इत्यादि जैसे दंड चक्र कुता है ऐसा कुछ नहीं है सोम आत्मान मतलब स्वयं को ही आत्मा देव अर्थात जो श्लोक में कहा गया प्रकाशमान है वही आत्मा है ब्रह्म है आत्मनि एव भक्ष्यमाणम भेदाकार आगे सब कहेंगे क्या क्या भेद सब कल्पित होता है कल्पयती कल्पना करता है जैसे रज्वाद युव सर्पादी से कोई बहुत मनोराज्य करने वाला होता है बैठे बैठे लेटे लेटे क्या क्या कल्पना कर लेगा तो अभी हम चंद्र को गया सूर्य में गया और उसको भी पार कर गया इस प्रकार की कल्पना करता है जितना समय कल्पना करता है बहुत अगर अर्थात कुशल ही मनोराज्य करने वाला होगा उसको उसमें बहुत ही आता है बहुत सत्य तो बुद्धि हो जाता है वहां से हट जाता है तो हट जाता है नहीं तो वहां रहने का समय इतना रस लेता है तो फिर करते रहते हैं बाहर से तो लगेंगे महान अर्थात समाधिस्त है किंतु तो मनोरज्य है मैं यथा तत्र तृदाख्यम उपादान अधिष्ठातुर अगतम न तथा अत्र अस्ति इति अस् यथा तत्र तट निर्माण के विषय में मृदाख्यम उपादान मृद उपादान हो गया अठातु पंचमी कुला अनदिगतम अगतम ज्ञातम कुलाल से भिन्न उपादन मिट्टी ऐसे वहाँ जाना गया न तथा अत्र अन्यत उपादानम अस्ति यहाँ कोई अन्य उपादान है ऐसा है कह सोम आघटि का में, में। भूभागो आधारो ना तथा आधारो अन्यो अस्ति इत्याह। तत्र च कुर घट को बनाता हुआ कु कहाँ खड़ा रहता है कहते भूमि में भूभागो भवती आधार न तथा तो यह ऐसा कोई आधार नहीं है आधारो अन्य अस्थित तो जगत को बनाने के लिए परमात्मा अन्यत्र कहीं रहेगा मिट्टी जैसा कोई अन्य पदार्थों को लेगा ऐसे नहीं है इतिहात्मी भाष्य प्रथम पंक्ति में, में कहा था आत्मनि एव अर्थात अन्यत्र कहीं रह करके नहीं परिणामवादर्त्य विवर्तवाद प्रकटय स्व इति उत्तम तत्र दृष्टान परिणामवाद का व्यावर्त्य व्यावर्त निराकरण करके कर विवर्तवाद को प्रकट करने के लिए बताने के लिए श्लोक में स्व इति उतम श्लोक में कहा गया सो माय भगवान भाष्यकार इसको दृष्टांत तो दिए भाष्य में द्वितीय पंक्ति दिया। में दिया रजु आदो ई व जैसे रज्जु में सर्प कल्पना कर दिया तो इसी प्रकार की ए ये भी रज्जु में सर्प सो मैं देखने वाला अपना अविद्या से कल्पना करता है इसी प्रकार की जगत ठीक है कल गंगा दशहरा है, है हम लोग थोड़ा यहाँ और कार्यक्रम रहेगा गंगा पूजन के लिए जाएंगे इसलिए मांडू पाठ तो कल नहीं हो पाएगा से तिरपरशुषे ओं पूर्णमदे